पातंजल योग सूत्र साधन पाद विवेक ख्यार विप्लवाहानोपाय छब्बीस निरंतर विवेक का अभ्यास ही अज्ञान नाश का उपाय है सारे साधन का यथार्थ लक्ष्य है यह सद, सद विवेक यह जानना कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है यह विशेष रूप से जानना कि पुरुष भूत भी नहीं है और मन भी नहीं और चूंकि वह प्रकृति भी नहीं है इसलिए उसका किसी प्रकार का परिणाम असंभव है केवल प्रकृति में ही सर्वदा परिवर्तन हो रहा है उसी का सदैव संश्लेषण विश्लेषण हो रहा है जब निरंतर अभ्यास के द्वारा हम विवेक लाभ करेंगे तब अज्ञान चला जाएगा और पुरुष अपने स्वरूप में अर्थात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तस् सप्तः प्रांत भूमि प्रज्ञा 27 उनके ज्ञानी के विवेक ज्ञान के साथ उच्चतम सोपान है जब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मानो वह एक के बाद एक करके सात स्तरों में आता है और जब उनमें से एक अवस्था आरंभ हो जाती है तब हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि हमें अब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है पहली अवस्था आने पर मन में ऐसा होने लगेगा कि जो कुछ जानने का है जान लिया मन में तब और किसी प्रकार का असंतोष नहीं रह जाता जब तक हमारी ज्ञान पिपासा बनी रहती है तब तक हम इधर उधर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं जहाँ से भी कुछ सत्य मिलने की संभावना रहती है झट वहीं दौड़ जाते हैं जब वहाँ उसकी प्राप्ति नहीं होती तब मन अशांत हो जाता है फिर अन्य दिशा में हम सत्य की खोज में भटकते फिरते हैं जब तक हम यह अनुभव नहीं कर लेते कि समस्त ज्ञान हमारे अंदर है जब तक यह दृढ़ धारणा नहीं हो जाती कि कोई भी हमें सत्य की प्राप्ति करने में सहायता नहीं पहुंचा सकता हमें स्वयं ही अपने आप की सहायता करनी होगी तब तक सारा सत्यान्वेषण ही वृथा है जब हम विवेक का अभ्यास आरंभ करेंगे तो हमारे सत्य के नज़दीक आ जाने का पहला चिन्ह यह प्रकाशित होगा कि वह पूर्वोक्त असंतोष की अवस्था चली जाएगी हमारी यह निश्चित धारणा हो जाएगी कि हमने सत्य को पा लिया है और यह सत्य के सिवा और कुछ नहीं हो सकता तब हम यह जान लेते हैं कि सत्य स्वरूप सूर्य उदित हो रहा है हमारी अज्ञान रजनी पर प्रभात की लाली छा रही है और तब हृदय में आशा भरकर, जब तक वह ध्येय प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें अवश्य अध्यवशायी होना होगा दूसरी अवस्था में सारे दुख चले जाएँगे तब जगत का बाहरी या भीतरी कोई भी विषय हमें दुख नहीं पहुंचा सकेगा तीसरी अवस्था में हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अर्थात हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। चौथी अवस्था में विवेक की सहायता से सारे कर्तव्यों का अंत हो जाएगा उसके बाद चित्त विमुक्त की अवस्था आएगी तब हम समझ सकेंगे कि हमारी सारी विघ्न बाधाएँ चली गई हैं जिस प्रकार किसी पर्वत के शिखर से एक पत्थर के टुकड़े को नीचे लुढ़का देने पर वह फिर ऊपर नहीं जा सकता उसी प्रकार मन की चंचलता मन संयम की असमर्थता आदि सभी गिर जाएंगे अर्थात नष्ट हो जाएंगे छठी अवस्था में चित्त समझ लेगा कि इच्छा मात्र से ही वह अपने कारण में लीन हो जा रहा है अंत में हम देख पाएंगे कि हम स्वस्वरूप में अवस्थित हैं और इतने दिन तक जगत में एकमात्र हम अवस्थित थे मन या शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था उनके साथ हमारे युक्त होने की बात तो दूर ही रहे वे अपना अपना काम आप कर रहे थे और हमने अज्ञानवश अपने आप को उनसे मुक्त युक्त कर रखा था पर हम तो सदा से अकेले ही रहे हैं इस संसार में केवल हम ही सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और सदानंद स्वरूप हैं हमारी अपनी आत्मा इतनी पवित्र और पूर्ण है कि हमें और किसी की आवश्यकता नहीं थी हमें सुखी करने के लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं था क्योंकि हमें सुख स्वरूप हैं हम देख लेंगे कि यह ज्ञान और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे ज्ञानालोक से प्रकाशित न हो यही योगी की अंतिम अवस्था है तब योगी धीर और शांत हो जाते हैं वे और कोई कष्ट अनुभव नहीं करते वे फिर कभी अज्ञान मोह से भ्रांत नहीं होते दुख उन्हें छू नहीं सकता वे जान लेते हैं कि मैं नित्यानंद स्वरूप नित्य पूर्ण स्वरूप और सर्वशक्तिमान हूँ